पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्रचार व्यास भाष्य का अर्थ सूत्रचार इनमें अविद्या उत्तर क्लेश अस्मिता आदि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार चार अवस्था वालों की क्षेत्र अर्थात उत्पत्ति की भूमि है उनमें प्रसुप्त क्लेश कौन से हैं इसका उत्तर यह है कि जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त हुए शक्तिमात्र से रहते हैं आलम्बन अर्थात विषय के सम्मुख होने पर उनकी जागृति होती है प्रसंख्यान विवेख्याति ज्ञान वाले योगी को जिसके क्लेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं विषय रूप आश्रय के सम्मुख होने पर भी इन क्लेशों की फिर जागृति नहीं होती क्योंकि जले हुए बीज की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है इसलिए जिस योगी के क्लेश छीण हो गए हैं वह कुशल चरमदेह जिसकी मुक्ति में देह पड़ने तक की देर है कहलाता है इसी योगी में यह पांचवी भी दग्ध बीज भाव वाली क्लेशों की अवस्था है दूसरे में नहीं क्लेशों के रहते हुए भी उस पांचवी अवस्था में बीज की सामर्थ्य जल जाती है इस कारण विषयों के सम्मुख रूप से रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती सोते हुए क्लेशों का स्वरूप और दग्ध बीज क्लेशों की अनुत्पत्ति यहाँ तक कही गई है अब तनु क्लेशों की निर्बलता का स्वरूप कहा जाता है प्रतिपक्ष भावना द्वारा नष्ट किए हुए क्लेश तनु होते हैं उसी प्रकार नष्ट हो होकर उस, उस रूप से फिर फिर जो बरतने लगते हैं वे विच्छिन्न कहलाते हैं किस प्रकार उत्तर देते हैं राग काल में क्रोध के न देखे जाने से निश्चय राग काल में क्रोध नहीं बरतता राग भी किसी एक पदार्थ में देखे जाते हुए अन्य विषय में नहीं है या नहीं देखा जाता है ऐसा नहीं है कि एक स्त्री में चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान हो और अन्य स्त्रियों में न हो किंतु उसमें राग वर्तमान है और अन्य में आगे होने वाला है यह लब्ध वृत्ति ही तब प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न होती है विषय में जो वर्तमान वृत्ति है वह उदार कहलाती है ये सब क्लेश विषय विषयत्व को नहीं छोड़ते तब वे कौन से क्लेश नहीं छोड़ते हैं उत्तर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार चारों नहीं छोड़ते यह सत्य है तो पुनः पुनः इस विशेष रूप हुओं का विच्छिन्नादित्व क्या है जैसे प्रतिपक्ष भावना करते हुए इनकी निवृत्ति होती है वैसे ही अपने प्रकाश का संस्कार और विषय के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है ये सब क्लेश अविद्या के भेद है क्योंकि सब में अविद्या ही प्रकाशित होती है जब अविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता है तब क्लेश चित्त में सोए हुए अविद्या वृत्ति काल में उपलब्ध हो जाते हैं और अविद्या के नाश होने पर नाश हो जाते हैं